चत्वारिंशन सुक्तम अर्थ शुद्ध किया जाने वाला सोमरस सबको देखता है सब शत्रुओं को दूर करता है तथा ज्ञानी को स्तुतियों से सुशोभित करते हैं अर्थ यह अरुणवर्ण वाला सोम अपने स्थान में रहता है वहां से इंद्र के पास जाता है यह बल से निकाला सोमरस स्थिर यज्ञ स्थान में रहता है यज्ञ के स्थान में तथा सुस्थिर यज्ञशाला में उसे रख देते हैं। अर्थ हे सोमरस, हमारे लिए सत्यरीति से हजारों प्रकार के धन सब ओर से दे दो। अर्थ शुद्ध होने वाले तेजस्वी सोम, तू हमारे लिए सब प्रकार के धन भरपूर देो और सहस्रों प्रकार के अन्न हमें दे दो। अर्थ हे सोम वह तू हम सब इस्तोताओं के लिए शुद्ध होता हुआ उत्तम पराकम करने वाला धन्धो। और इस्तुति करने वाले को इस्तोत्रों को आगे बढ़ाओ अर्थ हेतेजस्वी सोम तू शुद्ध होता हुआ द्यू एवं पृथ्वी इन दोनों स्थानों में होने वाला धन हमें भरपूर दे दो धन देने वाले सोम हमें प्रशंसनीय धन दो भूमि एवं स्वर्ग में जो धन है वह हमें भरपूर दे दो हमें प्रशंसनीय धन भरपूर दे दो अर्थ जो सोमरस गाय के दूधों के मिश्रण की भांति जल्दी से काली चमड़ी को नष्ट करते हुए शीघ्रता से चलकर जाते रहे हैं। सोमरस में गो दुग्ध मिश्रित करने पर उस सोम का रंग बदलता है। हरे रंग का सोम शेत रंग का होता है। अर्थ व्रत का पालन ना करने वाले शत्रु को पराजित करने वाले हम उत्तम एवं दुष्टों को नष्ट करने वाला सोम की स्तुति करते हैं। अर्थ वृष्टि के शब्द की भांति बलवान सोमरस का शब्द मैं सुनता हूँ। दूर लोक में बिजलियाँ चमक रही हैं। अर्थ हे सोम रस निकाला गया तू गावों वाले घोरों वाले अन्� सोम यज्ञ करने पर हमें गावें, घोड़े, अन्न और ऐसे अन्न रूप सब पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते रहें। अर्थ ये विशेष रीति से देखने वाले सोम उवह रस निकाल कर दो ये धीू एवं पृथ्वी ये दोनों बड़े स्थान पूरे भर दो जिस प्रकार ऊषा काल के बाद सूर्य अपने किरणों से जगत को भर देता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 अर्थ यह दिव्य सोम पुरानी स्तोत्रों से स्तुत किया गया तथा रस निकाला देवों के लिए धारा से गिरता है अर्थ साहसरों प्रकार के बलों से युक्त सोम के पास बढ़ने वाले शीघ्रता से अन्न का लाभ हो इसलिए रस निकाले जाते हैं अर्थ पुराना रस निकाला सोम छानी पर से छाना जाता है शब्द करता हुआ देवों को प अर्थ यह छाना जाने वाला सोम सब धनों को सब प्रकार से देता है सत्य को धारण करने वाले देवों को अपनी पास लाता है अर्थ ही सोम तू हमारे लिए गौओं से युक्त वीर पुत्रों से युक्त घोरु से युक्त और बल से युक्त बड़ा अन्न दो वीर पुत्र गावी घोड़े और अन्य तक बढ़ाने वाले पदार्थ उत्तम वीर मनुष्यों के पास रहने योग्य हैं। त्रिकत्वा रंशम सुक्तम अर्थ जो सोम घोड़े की भांति गावों के दूध आदि से शुद्ध करके मिश्रित किया जाता है, जिसने आनंद के लिए वह सबको प्रिय होता है, उस सोम की हम स्तुतियों से यज्ञ में स्थान � ごうどくのぼり、とぺぬぬぬぬり、ぬぬぬぬにぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ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 घोड़े की भांति छानी में शब्द करता हुआ देवों के पास जाने की कामना करता हुआ जाता है अर्थ हे सोम इस्तुति करने वाले विप्र के वृद्धि करने के लिए और अन्न के लाभार्थ उत्तम वीर प्रदान करो इतिखस्थास्तके अष्टमो ध्यायः इतिखस्थास्तकहः अथ सप्तमास्तके प्रथमो ध्यायः चतुषचत्वारिंशम सुप्तम अर्थ ही सोम तू हमारे बड़े धन के लिए जाता है अभी आयास नामक ऋषि तेरे लहरियों को धारण करके देवों के पास पहुंचता है अर्थ ज्ञानी सोमरस ज्ञान की बुद्धि से इष्टत्व द्वारा संसेवित होकर बुद्धिपूर्वक किए यज्ञ में दूर के स्थान में अपनी रसधारा से जाता है ज्ञान बढ़ाने वाला सोम है उ धारा यज्ञ स्थान में बहती रहती है, उसके समर्पण से यज्ञ होता रहता है। अर्थ जागत रहने वाला यह सोम देवों को देने के लिए रस निकालने पर आगे देवों के पास जाता है, तथा उत्तम देखने वाला यह सोम छानी में छाना जाने के लिए जाता है।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 मित्रों की भाद यग्य करने वाले याजक इस्तुत करते हैं, वाणियां सों की इस्तुत करते हैं, सोंरस्त सचाननी से च्छाना जाता है, उस समय याजक सों की इस्तुत करते हैं. अर्थ हे सोम जिस धारा से पिया गया तू सोम ज्ञानी इस तोत्र यज्ञकर्ता के लिए उत्तम वीर्य देता है उस धारा से नीचे पात्र में पड़ो षटचत्वारिंसम सुक्तम अर्थ पहाड़ पर उत्पन्न होकर बढ़ने वाले रस निकाले हुए सोम दौड़ने वाले घोड़े की भांत देवों को देने के लिए पात्र में गिरते हैं